क्रम प्राप्त सूक्ष्मशरी तदुपाधिकीव व्युत्म तरण तद आकाशाद सृष्टि क्रम प्राप्त सूक्ष्मशरी कारणशरीर का वर्णन हो गया पुष्यभिमा जीव का नाम प्राग्ञे बता दिया गया और शरीर का वर्णन करने जा रहे हैं के बाद सूक्ष्म क्रमश प्राप्त सुख शरीर पुष्यवर्णन करने के लिए तदुपाधक जीव के उत्पाद और सुख शरीर की उपाधि वाला जीव जिसका नाम क्या होगा तेजस उन सब का वर्णन करने के लिए सबसे पहले सुख शरीर की उत्पत्ति का भी जो कारण है कौन आकाश आदि पंचभूतों का कार्य है ना कारण कारण आकाश आदि सृष्टि महा पहले आकाशादी सृष्टि का वर्णन करना पड़ेगा जिनके रजवंश कमांश सात्व से ज्ञान इंद्रिया कर्मेंद्रिया पंचभूत पैदा होंगे तभी तो शरीर बनेगा इसलिए पहले आकाश सृष्टि का वर्णन करना जरूरी है आकाश सृष्टि कैसे होती है, है? हैं? तब कहते हैं पूर्व में जो हमने बोला था कि वह प्रकृति दो प्रकार से वर्णन किया जाए। एक प्रकार का विभाजन किया था प्रकृति का वह सत्य विशुद्ध सत्य मलिन सत्य एक प्रकार से विभाजन किया प्रकृति का विशुद्ध सत्य मलिन सत्य और दूसरे ढंग से भाजन करते हैं उसी प्रकृति का तम प्रधान प्रकृति तम प्रधान प्रकृति पवन तेजो भू। भूतानी जज्जीरे तने उन जीवों का भोग कौन सा जीव अविद्या का विमान करने वाले प्राग्ञ जो जीव है उन लोगों को भोग करने का पाप पुण्य पाप का भोग करने के योग्य अनुकूल तम प्रधान प्रकृति ने क्या किया ईश्वर आज्ञा ईश्वर की आज्ञा ईश्वर कौन था मायावचन चैतन्युख सत्य नाम माया चैतन्य कौन था ईश्वर उसकी आज्ञा से क्या हुआ यह तमह प्रधान भूता प्रकृति से आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी या पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं कौन के कौने भोग जीवों का भोग के लिए भोग का मतलब सुख दुख साक्षात्कार सुध्रे। सुख और दुख इन दोनों में से एक, एक लगातार हम लोगों को अनुभव हो रहा है कि नहीं इस सुख या दुख अन्य तरह के साक्षात्कार का नाम भोग तारिश भोग के लिए शुभ दुख अन्य साक्षात्कार प्रधान प्रकृत है पूर्वोक्तायाकृति है, है वह जब तमो गुण प्रदान हो जाती है तारस तमोगुण प्रदान प्रकृति को आदेश दिया कौन उपादान कारण भूत इनकी कैसी है प्रकृति वो तम प्रदान तम प्रधान भूत प्रकृति उपादान कारण जगत का सदा ईश्वरा उससे उत्पन्न हुआ उसे अपने उत्पन्न हो गया क्या कहते हैं अपने आप कैसे पैदा हो जड़ है तम प्रदान प्रकृति उससे स्वत ही आपका सब कैसे हो जाएंगे बिना किसी चेतन की प्रेरणा बिना किसी चेतन की प्रेरणा का कैसे उत्पन्न कौन है वो चेतन जिसने प्रेरणा दिया तब कहते हैं ईश्वरा कर्ता की आज्ञा से ही संकल्प होता नहीं तो करें कहां कर्म कैसे कर सकता कर्म नहीं कर सकता कर्म फल भी नहीं दे सकता बिना कर्ता की आज्ञा से कर्ता कौन है ईश्वराध्या ईश्वराध्या ईश्वानादिशक्त जगत अधिष्ठात्र आज्ञा ईश्वर कौन है ईश्वर आदि संकल्प करके आदेश देने की सामर्थ्य शक्ति वाला शक्ति से युक्त जगत का अधिष्ठाता है उसकी आज्ञा से इच्छा पूर्व सर्जन इच्छा रोपणा आज्ञा का मतलब क्या ईक्षापूर्व क्षण क्या निक्षत ऐसे कहते हैं ईक्षण पूर्वक क्या क्षण किया सर्जन इच्छा रोपणा एक वो अहम बहुश्याम प्रजा ऐसा उसके अंदर एक इच्छा जगी मैं एक जो हूं बहुत रूप हो जाऊं सृजन करने की इच्छा हूं शिक्षा रूपी आज्ञा से निमित्त कारणभूत आ क्या है वो निमित्त ईश्वर का संकल्प पूर्वी जो एक एक होता हुआ बहुत होने की जो इच्छा है यही आज्ञा है वही निमित्त कारण है और तम प्रदान प्रकृति या उपादान कारण पृथ्वी अभी, अभी पंचीकृत नहीं है अपीकृत पंचमहाभूत को उत्पन्न कर रहा है उत्पन्न हो रहा भूत सूक्ष्म भूत सूक्ष्म सूक्ष्म भूत दोनों में अंतर है भूत को पहला रख दो भूत को बाद में रख दो अंतर भूत सूक्ष्म परिभाषा वह भूत, भूत सूक्ष्मों तो वा को उन्होंने उत्पन्न कर दिया उत्पन्नानी प्रादुर्भूत हो गए उत्पन्न हो गए ऐसा आप उन्हीं अपंचीकृत से पैदा करना पड़ेगा ज्ञानेन्द्र पैदा करना पड़ेगा कर्मेंद्र पैदा करना पड़ेगा मन और प्राण इतनी पैदा पंच पंचम से इतनी सारे पैदा होता जाते प्रत्येक का कार्य अलग अलग होगा और समुद्रित का कार्य अलग होगा प्रत्येक का सत्वंश प्रत्येक का रजवंश से प्रत्येक का सत्वंश से तब तक और पांचों के मिली भगत सत्वंश से अंतर मन और रजगुण से क्या होगा प्रत्येक रजगुण से कर्मेन्द्रिया और सभी रजगुण को मिल करके बारे में बताने जा रहे भूत सूक्ष्म सृष्टि में विधायक सूक्ष्म भौतिक सृष्टि में विधायक आरोग्याम का सृष्टि कथन करके अब सूक्ष्म भौतिक सृष्टि का विधान करते हुए सबसे पहले ज्ञानेन्द्रिय सृष्टि का कथन करने जा रहे सत्तांशी पंचविस्त क्रमा पंचकम श्रोत घते सत्ताशी पंचवितेश भूत सूक्ष्म आकाश वायवादीना सत्ताश ये सत्व से क्रमा से आकाश से क्या हुआ स्रोत इंद्रिय वायु से तग अग्नि से चक्ष इंद्रिय जल से पृथ्वी से राणेन्द्रामक इंद्रिय पंच को उत्पन्न हो गए आदि नाम पंच भी सत्तांश ही सत्गुण भागे ही उपादान भूत ही उनके भी जो सत्वंश है सत्वंश का मतलब सत्गुण का जो भाग है वही जो उपादन कारण बन रहे किनके ज्ञानेन्द्रिया पंचगम धी इंद्रिया ज्ञानेंद्रिया ये कितने कुल मिला पंच संख्या जिनका पांच है वह वा जिनका ऐसे है वो तेजाम क्रमा थे एक एक भूत सत्वांशा एक एक, एक, एक भूत की अपनी अपनी सांश के द्वारा अपना अपना कार्य इंद्रिय पैदा हो गया अब नाम प्रत्येक का असाधारण कार्य कार्या सर्वेश आचूतों के सत्वांश का प्रत्येक के अपना अपना असाधारण कार्य बताते अब मिलकर के सभी के सभी, के सभी एक साधारण कार्य भी पैदा कर मिलकर के साधारण कार्य और प्रत्येक का अपना अपना विशिष्ट कार्य था असाधारण कार्य अपना अपना आसान कार्य क्या हुआ और मिलकर के साधारण कार्य क्या है उनका तब तेरंत करण सर्वे वृत्ति भेदे नमर्श रूप सुद्धिश् निश्चयात्मिका तई ही उन्हीं का उनका मिनी भगत साधारण कार्य क्या है सर्व ही कई सर्व ही मैंने उन सभी के सभी पंच, पंच भूतों के द्वारा मिलजुल करके एक साधारण कार्य पैदा किया गया जिसका नाम है इन एक है अंत कर्ण देना वृत्ति का भेद सभा एक अंत दो प्रकार के हो हम लोग चार बोलते हैं ना अंत चतुष्ट या दो को अंतर्भाव करना क्योंकि अधिकतर ग्रंथों में सूक्ष्म शरीर में पदार्थ सत्र उन्नीस नहीं सभी ग्रंथों में सप्तश बोला मांडव के प्रश्न सप्तश कहा ना सही सही इसको क्या करना पड़ता है वो चार अंतकरण को दो ही बोलना पड़ेगा अंतर्भाव करनी पड़ेगी बुद्धि में अहंकार का अंतर्भाव कर रजोगुण है, तो मन और अहंकार से संबंध जुड़ जाए तरह से। क्रियाशील है ना क्रिया के बुद्धि, विवेक और चित्त विवेक के है, तो और एक कर देंगे मन और अहंकार को एक कर देंगे मनोविमर्श और एक रूप और ये एक दो कौन है तो मन और बुद्धि उनमें से मन क्या है विमर्श रूप विमर्श मैंने संशया त्मिक वृत्ति को रूपांतरकरण को मन कहते हैं बुद्धि निश्चयात्मिका और बुद्धि वृत्ति का नाम है जो निश्चियात्मिका वृत्ति होतींश ही सर्व ही इसे तृतीया तई सत्तांश ही में सह जोड़ दो सब मिलकर के साथ साथ जुड़ कर प्रत्येक अपना अलग अलग पले बनाए थे जैसा वैसा नहीं जुल करके बना रहे हैं। क्या संभुय। करते वर्तमान कर मन और बुद्धि का उपादान कारण रूपा वह अंतकरण नाम कार्य को उत्पन्न कर दिए अवान से निमित मातकरण रूपा जब द्रव्य पहला हुआ कुछ अवांतर भेद क्या है मन और बुद्धि उसको भी आपने निमित्त से क्यों उसका भेद मान रहे हो एक कैसा दो हो जाएगा ऐसे पूछने पर निमित्त निमिति बता रहे हैं निमित्त क्या है वृत्तिया ही एक अंत करण का वृत्ति भेद के कारण से नाम अलग अलग हो जा रहा है तर तवांतर भेदम सं वृत्ति भेदी तत् अंत करण वृत्ति भेदेना परिणाम भेदे न वहां अंतर करना। भेद परिणाम कारण से दो दो प्रकार हो जाती है सा स्वरूप क्या है उसको दिखा रहे मन की। इमर्श, इमर्श स्वरूप जिसका विमर्श रूपम तत्था तन मन सो मन कहते हैं निशयात्मिक अवसाय स सा आत्मा स्वरूप है निश्चय में वह है में स्वरूप का उसे कहते हैं निश्चियात्मिका वृद्धि सा वृत्ति बुद्धि सै पारियों नाम बुद्धि हो जाता है क्रम प्राप्त रजोशा प्रत्येक असाधारण कार्याण अक्रमश प्राप्त हो गया सिद रजवंश किनका का पंची ना पंचीकृत अपत के जो रजवंश है उनका असाधारण कार्य बने प्रत्येक का अपना अपने निजी कार्यो का वर्णन करने जा रहे हैं रजवंशी पंच विस्तु वाक पा पाद पायूपिधानी जजिर जवश पंचवी पंच पंच के साथ पूरी अपंचकृत पंच महाभूतों के रजवंशों पांच, के द्वारा क्रम से कर्मेंद्रिया उत्पन्न हुई किंतु करने के लिए के अगर ज्ञानेन्द्रिया हुई तो रजश के द्वारा कर्मेंद्रिया हो रही है वाक वा, पाणी पाद पायु उपस्थ यदि क्रमात् दिया उल्टा लिख दे रही है पायु उपस्थ कर पायु तो पा उपस्थ पायु होना चाहिए ना इन पायु पर क्यों लग रहे हैं व्याकरण दृष्टि से क्योंकि देखो क्या क्या है यहां पर वाक एक आजा वाला शब्द है आदा एक है पायु और उपस्थ ये आपने क्रम रख दिया है ना एकाच वाले से अल्पाच तरम सूत्र है क्या सुन रहे अल्पाक्षरम कम से कम अच्छे वाले को दो समास संज्ञा होता है सबसे पहले रखना चाहिए और जब घी संज्ञा वालों के समास हो रहा हो तो घी संज्ञा वालों को पहले रखना घी संज्ञा किसकी है इसने पहले पानी को रख दिया फिर आप में भी को पहले रखो कहते एक दोन समास में एक ही बार धन देखिए क्या करेगा आगे बता तब पायु उपस्थ की बात है कितना है तीन अक्ष और पायु में दो सूत्र के आधार पर क्या कर दिया दो वाले को पहले रख समाज के कारण कर दिया गया उत्पत्ति क्रम क्या समझना है जल का कार्य पृथ्वी है पाई और एक उपनिषद उपनिषद है है एक उपनिषद उन्होंने तो साफ दिया कि जो ऐसा क्यों करना शारीरिक उपनिषद है ना उपनिषद एक उपनिषद का नाम ही उपनिषद एक सौ पुस्तक में छुपा है जो क्रम बनाया है ना व्याकरण के आधार पर इस क्रम में शार उपनिषद प्रमाण है इसीलिए तत्वोध में मानसोल्लास में सर्वत्र क्या किया सारिषद के आधार पर यही क्रम रख दिया स्वायु उपस्थित लेकिन जहां समाज को नहीं मानूंगा उत्पत्ति का क्रम को महत्व दू तो उपस्था होना चाहिए इसे भी कहीं प्रमाण है क्या ऐसा भी लिखा हो कोई ग्रंथ का जिसे प्रमाण एक लघु वासुदेव मणोरम प्रकरण ग्रंथ वो कोई शंकराचार्य हुए पीठ में बैठे हुए आद्य शंकराचार्य नहीं है किसी शंकराचार्य का ही लिखा हुआ लघु वासुदेव मनोरम एक जैसा आप पंचदशी पढ़ते हैं वैसे वो भी एक ग्रंथ है उसमें क्या गया उपस्थित पायु करके ही उत्पत्ति क्रम को महत्व दिया समाज को महत्व नहीं दिया और शारकोपरिषद में तत्वबोध में मानसोल्लास में और या पंचदशी में इस पर क्या देख रहे हैं आप समास को महत्व दे रहे हैं उत्पत्ति क्रम को महत्व नहीं दे रहे हैं। दोनों ठीक है, गलत नहीं है समास दृष्टिया एक ठीक है पायु है ना? और उत्पत्ति क्रम दृष्टिया विचार कर दें तो उपस्थित पायु कहना भी ठीक है क्या बोलिए पहले ही सीलिए भूमिका बांधते वक्त उन प्राजो को उन प्राजों को सुख दुख का भोग के लिए सुख शरीर बन जितने प्राज्ञों में उतने मन बनाएगा ना ईश्वर की आज्ञा से एक बात नहीं देख ईश्वर रूपी निमित्त कार्य की आज्ञा से कुछ इच्छा पूर्वक संकल्प इच्छा किया है एक और बहुत जब बहुत होने की इच्छा हुई एक मन कैसे बनाएगा बहुत को बना लिया है जब बहुत बना दिया है, तो उतनी मन बनाए कि व्यवहार कर लेते हैं ना समी बुद्धि व्युद्धि मानते हैं व्यवस्था प्रक्रिया में एक प्रक्रिया दी गई है वेदांत में लेकिन यहां जिस प्रक्रिया से जा रहे इनके अनुसार प्राजो के साक्षात्कार रूपा भोग के लिए हम सुख शरों का निर्माण करना चाहते हैं उन सूक्ष्म शरीरों की उत्पत्ति कैसे होगी उसके लिए भूत सृष्टि का क्रम बता रहा हूँ ये बताएंगे तो मनादी से पैदा पंचको पंच महाभूतों से लाखों मन इकट्ठे पैदा हो जाएगा सबके मन अलग पैदा हो जाएगा ईश्वर भी आ गया संकल्प से लाखों इकट्ठा पैदा करने में क्या दिक्कत है एक माया भी एक छोटा सा कोई चीज ले लेता है संकल्प करके बोलते हैं आपको जो है आप था था, हजार दिखाई दे एक नोट ये आपको क्या दिखता है हजार नोट वो तो एक साथ दिखा नहीं दिखाई दे जादूगर भी एक नोट को संकल्प मात्र से एक साथ झटी हजार पड़ा कर दिखा सकता है तो ईश्वर के संकल्प में कमजोरी क्या वो क्यों नहीं बना सकते सकल जीवों के एक साथ हजारों मन करोड़ों मन और फिर लास्ट में हैं वो समिपुद्धि की व्याख्या होती है तो है। में क्या जरूरत समी में सीधे ही आप को ब्रह्म हो हो तो कहानी खत्म गई? सरल प्रक्रिया में जा रहे हैं ये कहते हैं सीधा तुम बता दिया है लक्षण है अरे तुम ही भ्रम है सीधे बोल दो ये तो अलग अलग प्रक्रिया वेदांत को तो, तो अनेको प्रक्रिया समझा सकते हैं और और छोटा करके और छोटा करके समझाने का तरीका हर ग्रंथ के ग्रंथों का अलग अलग है अब इनकी प्रक्रिया क्या है ये सीधे शॉर्टकट मारना सीधा तुमको ब्रह्म सिर कर दो तो क्या जरूरत पीछ तो है पीछे समुसाने का कोई जरूरत नहीं जीव ब्रह्म जीव ब्रह्म पर बोलना है आपको क्यों उतनी लंबी प्रक्रिया बना रहे हो बीच में समी पैदा हुआ ब्रह्मा पैदा हुआ हिराणगर पैदा हुआ उसने जो है जीवों को पैदा कर दिया क्या करो ईश्वर से अनंत जीव पैदा हो ले और वो जीव अपने शब्द को जान लिया तो ब्रह्म हो गया प्रक्रिया अलग है इसलिए वृत्ति वेद में कार्य क्या हुआ देशा वेगादिमे पंचमी रजौंशी जोबादी तो उपादान भूत उपादान रजो भाव के द्वारा जन इंद्रिया उत्पन्न हो गई अब उन्हीं रज साधारण कार्य मिलकर रजवंशा नाम एवं साधारण कार्य महा रजवंशों के साधारण कर् भी कर रहे हैं तई सर्व सही समानस, उदान सपंच नव्या पुनः तई सर्व सही रही वे पांच के पांच अपंच कृतव भूत मिलजुल करके रजौंश के मिलजुल क्या किया प्राण को उत्पन्न और वह प्राण भी एक था वृत्ति वेदास वा प्राण भी एक होने पर भी वृत्ति पांच प्रकार का तो है आकाश आदि भी संभूय कारणताम गदही मिलकर कारण तक प्राप्त हुए हैं प्राणो जायते उनके द्वारा प्राण उत्पन्न हो गए थे जायते विशेषा तसे अवान उनके प्राण पंच, पंच प्रकार, वो थी। थी क्रिया, व्यापार का तो पांच प्रकार के वृत्ति ने दर्शी थी प्राणी वे भेद क्या है प्राण जो है समान उदाह प्राणादि शब्द बातचीत करता वे भेदों को ही प्राणादि शब्द से कहा जाता है आप भौतिक सृष्टि में जाने से पहले सुख शरीर के निर्माण के लिए जो जितना तैयार हो गए ना पंच ज्ञानेन्द्रिया पंचकर्मेंद्रिया अपीकृत पंचमा पंद्रह मन और बुद्धि दो सत्र तैयार हो चुके हैं। इसलिए और आगे सृष्टि बढ़ाने से पहले सुख शरीर को गठन करने जा रहे हैं यदर्थम आकाश प्राणांतर सृष्टि रूपता दर्शेगी जिस सुख शरीर की सिद्धि के लिए आकाश आदि से लेकर के प्राण पर्यंत की सृष्टि का गठन किया गया था तदिदान दर्शे की दर्शाने जा रहे हैं। बुद्धि कर्मेन्द्राणकैर्मन इंद्रिय प्राण पंच ज्ञान ज्ञानेन्द्रिया पांच कर्मेंद्रिया पांच प्राण पांच इनके साथ कौन है मन और बुद्धि शरीरम सप्तशरी सुक्ष्म इन सत्रह आइटमों के द्वारा हाँ, चीजों के द्वारा सूक्ष्म शरीर उत्पन्न हो गया तिंग शरीर का दूसरा नाम लिंग शरीर भी है क्योंकि कौन आत्मा उसको प्रकाशित हम सुख शरीर के माध्यम से कर पाते हैं बुद्ध हो ज्ञानी बुद्धि मने ज्ञानी कर्माणी व्यापारा क्रिया तजन उनके जनक दो बुद्धि बुद्धि बुद्धिंद्रिया कर्मेन्द्रिया चर्थ बुद्धिन्द्रिया चाण्थिकर्मेन्द्रिया प्राणा पंच का है पाँच पांच पांच, पांच हैं कुल पंद्रह तई मनसा विमर्षात्मक संशया मन के साथ याश्या बुद्धिया का बुद्धि के साथ में सह सप्तष ही सप्त्या कही संख्या जिनका ऐसे समूह हो गया ये ये समूह ही क्या मिलकर क्या हो गया सूक्ष्म शरीर भगवती हो जाता है तो सेव संज्ञान उसी के नया नाम दे रहे हैं वेदांत के अनुसार क्या है लिंग शरीर है सूक्ष्म शरीर उच्चतः वेदांत शीतरता वेदांत ग्रंथों में इसी को लिंग शरीर भी कहते हैं लीनम अर्थम वनिम गिंगम इसी छिपा हुआ ऐसा क्या किया था अब उसको व्यय में क्या कहेंगे छिपा हुआ वस्तु कौन है आत्मा आत्मा को छुपा हुआ है ढक दिया ना अविद्या ने जो अविद्या आत्मा किससे हम पहचान पाएंगे सुख शरीर के बिना पहचान लेंगे क्या मन बुद्धि रूपी सुख शरीर का अवय उनके बिना हम उस आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकते इसे कहते हैं कि वह लंग शरीर क्यों नाम पड़ा साक्षी जो आत्मा है साक्षात है तत्भाष्यत तत न त्ञापक सद भाष्य होने के कारण से उस ज्ञापक हो गया ज्ञापक होने के कारण उसका नाम लिंग को दिया लिंग शरीर पहला वस्तु भाष्य और बुद्ध है तो सूक्ष्म अविद्या हो रहा है लेकिन वह अविद्या साक्षात भाष्य होने के बावजूद भी वह बोधक नहीं बनता है ना बल्कि बोध का प्रतिबंधक है ना अविद्या सिर्फ बोधक बन होगा बोध बोधजन हमारा सूक्ष्म मन बुद्धि ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रिया इनसे ज्ञान का उत्पत्ति होता है